एक सखी दरख्त। यह कहानी है दोस्त की और कुदरत के बेशुमार प्यार की। एक गांव के मद्दफाद पर एक जंगल था। उस जंगल में एक हरा-भरा तवील दरख्त था, जिसकी मोटी-मोटी शाखे थी उस दरख्त की हरी रोशन पतियां ठंडी-ठंडी हवा में लहराती थीं। उस दरख्त की शाखों पर खूबसूरत परिंदे आकर बैठते थे, � दरख्त का एक बहुत ही गहरा रिश्ता था एक छोटे से लड़के के साथ, जो गांव के नजदीक ही रिहायशी परिसर था। वो मासूम बच्चा हमेशा अपने मदरसे के बाद इस दरख्त के पास आता और खेलता। इस दरख्त के सेब खाता, दरख्त के साथ लुकाचुपी खेलता, और घंटों घंटों दरख्त के साथ बातें करता। नन्हा बच्चा अप और उसके मदरसे से जुड़ी सारी बातें दरख्त उस मासूम की तमाम बातें बड़े ध्यान से सुनता और खूब हंसी मजाक करता था बच्चा और दरख्त दोनों एक दूसरे को खूब समझते थे और इसी तरह वो दोनों एक दूसरे के मुंतजर हो गए <laughs> ये पानी कितना साफ और चमकदार है दुरुस्त फरमाया। तुम बहुत खुश किस्मत हो, जो कुदरती मंजर के बीच रहते हो। ये चमकदार पानी, ये जगमगाता शम्स और ठंडी हवाएं, बिल्कुल तुम बहुत खुश रहते होगे। काश मैं भी यहां रह पाता हमेशा। ये पानी, शम्स, पुरसुकुन हवाएं तो हमेशा यहाँ रहती हैं, पर मैं इनको तुम्हारे साथ पाटकर मुतमाइन मासूम बच्चा घंटों घंटों दरखत से बातें करता उसके साथ खेलता और जब थक जाता तो उसी दरखत के साए में सो जाता यूं ही वक्त बीतता चला गया और वो बच्चा देखते ही देखते बड़ा हो गया अब उसके पास एक नई दोस्त थी वो दरखत से ज्यादा उस दोस्त के साथ अपना वक्त गुजारता दरखत उन मुझे पता ہے कि یہ شمس کل پھر سے طلوع ہوگا اور یہ پتیاں پھر سے اوگ मुझे گی مجھے انتظار رہتا ہے درست فرمایا دوست تم بہت خوش قسمت ہو جو یہ خوبصورت شمس اور یہ حسین منظر کے بیچ دیدار کرتے رہتے ہو کاش میں بھی تمہارے پاس یہاں رہ پاتا میں قسمت کے بارے میں تو زیادہ نہیں جانتا پر شمس روز نکلتا ہے یہ قدرتی مناظر مجھے تمہارے ساتھ باٹ کر اچھا لگتا मैं जानता हूं तुम्हें पसंद है। <laughs> यह सब इतना आसान नहीं है दोस्त। तुम्हें कोई जिम्मेदारियां नहीं है। लेकिन मुझे अपना मुश्तकबिल बनाने के लिए काम करना है, कुछ बनना है। मैं खुश रहना चाहता हूं। क्या तुम अब खुश नहीं हो? मैं हूँ, पर मुझे और खुशियां चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता उ फिर एक दिन अचानक वो लड़का दरख से मिलने आया। दरख ने खुशी से उसका इस्तकबाल किया। उस लड़की की हर एक कदमों की आहट पर दरख खुश हो गया। और जैसे ही लड़का उसके पास पहुंचा, दरख ने कहा, आ जाओ मेरे प्यारे दोस्त, चढ़ जाओ मेरी टहनियों पर, झूला झूलो मेरी शाखों से, मेरे सेव खाओ और खु देखो आफताब गुरुब होने को है तुम्हें ये देखना पसंद है ना मैं अब बहुत مصروف हो गया हूँ दोस्त अब मुझे चीजें खरीदना और दुनिया को नए नजरिए से देखना है तुम उदास क्यों नजर आ रहे हो दोस्त मुझे दौलत चाहिए दोस्त दुनिया में खुशी से रहने के लिए बेशुमार पैसों का होना बहुत जरूरी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 दरक उदास हो गया। एक अरसा बीत गया, नन्हीं परिंदे आते, दरक पर बैठते और गाने गाकर उड़ जाते। और इसी तरह दरक अपनी ऊंची चट्टान के किनारे अपनी लंबी शाखों के साथ अपने दोस्त का इंतजार करने लगा। फिर एक रोज वो लड़का दरक से मिलने आया। दरक बहुत खुश था। उसने अपने का दोस्त का शान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 पर हां मेरे पास मेरी शाखे हैं तुम इन्हें काटकर अपने घर वालों के लिए घर बना लो इसके बाद तुम खुश रहोगे शुक्रिया दोस्त लड़के ने درخت का शुक्रिया अदा किया और درخت की सारी शाखे काटकर अपने साथ ले गया درخت अपने दोस्त की फिर से मदद करके खुश हुआ पर लड़का अब काफी अरसे तक درخت से मिलने नहीं आया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 پتہ نہیں میں اپنے دوست سے مل پاؤں یا نہیں اور تب اس نے اپنے پرانے دوست کو وہی پایا جہاں وہ ہمیشہ رہا کرتا تھا درقت اس کا انتظار کر رہا تھا تم آگے دوست میں تمہارا نا کتنے سالوں سے انتظار کر رہا ہوں ہاں دوست تمہیں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی میں دوسرے شہر ہجرت کر گیا تھا میں وہاں کچھ اٹھ سا ریاض پذیر ہوا تمہیں تو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے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 मैं तुम्हारे तने पर चढ़ भी नहीं सकता मेरी कमर जवाब दे चुकी है दरख ने ठंडी आहें भरी हाँ। मुझे माफ करना काश मैं तुम्हें कुछ दे पाता पर अफसोस मैं अब एक लकड़ी का टुकड़ा बनकर रह गया हूँ। जंगल अब नहीं रहे कामी की वजह से खालिस हवा ही नहीं रही सांस लेने के लिए